आज 14 नवंबर 2013 गुरुवार का दिवस है और हरिहर त्रिकाश्रम के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है और आज नवनीत लाल जी आज कार्यक्रम में पहली बार आए हैं आपको विशेष तौर से स्वागत हम आज कुछ मूलभूत बातों को पुनः दोहराते हुए क्योंकि जब हम कुछ लोग नए जुड़ते हैं तो हम उन बातों का बाद में रिपीटेशन करते हैं उन चीजों का जो आश्रम के भावना के अनुकूल मूल बातें हैं पहली बात तो यह कि ये आश्रम मूलतः काश्मीर शिव दर्शन को समर्पित है काश्मीर शिव दर्शन आध्यात्म का मणि है ये धर्म का नहीं है आध्यात्म की बात कर रहे हैं हम धर्म एक सीमित अवधारणा है जो संगठित धर्म है जैसे हिंदू हिंदुओं में भी अलग अलग मार्ग हैं और ऐसी मुस्लिमों में अलग अलग मार्ग हैं क्रिश्चियनिटी में भी अलग अलग मार्ग हैं लेकिन इन सबसे हट के इन सबसे सर्वोपरि परमेश्वर है जो किसी मार्ग से बंधा हुआ नहीं है किसी भी सीमा में जिसको नहीं बांधा जा सकता उसका नाम है असीम जो सबसे पहले था इसलिए वो अनादि था और सबका स्वामी है वो सर्वेश्वर है इस तरह हम उस ईश्वर की या उस परमेश्वर की या उस शिव की बात करते हैं जो समस्त सृष्टि का जनक है उस सृष्टि के जन्म के पहले से उपलब्ध था क्योंकि हम ये जानते हैं कि कोई भी घटना घटी उसका जब तक कोई साक्षी नहीं है कोई चेतना उसकी साक्षी नहीं है तब तक उस घटना के घटने का अस्तित्व तो ही नहीं कहा जा सकता जैसे अब संसार में अगर एक भी व्यक्ति ना हो और खूब सुंदर संसार हो तो ये कौन कहेगा कि संसार सुंदर है इसलिए हर घटना के घटने के पहले एक चेतना का होना जरूरी है एक चेतन्य तत्व होना जरूरी है। जो इस ब्रह्मांड जब बना उस पहले क्षण भी एक चेतन तत्व उपलब्ध था और जब ब्रह्मांड बना तो ब्रह्मांड के साथ में पदार्थ बना अंतरिक्ष बना और समय बना उसके पहले समय की कोई अवधारणा नहीं थी क्यों कि समय बिना अंतरिक्ष के नहीं रह सकता तब अंतरिक्ष भी नहीं था तो अंतरिक्ष समय और पदार्थ का निर्माण एक साथ हुआ और तीनों एक ही तत्व से बने जिसको हम शिव तत्व तो बोल सकते हैं शिव तत्व तो अपने आप में संपूर्णता लिए होता है उसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं है ना किसी तरह की कोई इच्छा ना कोई किसी तरह का अभाव समस्त सृष्टि उसने जब बनाई तो उसके पास बनाने के लिए कोई मटेरियल नहीं था समय उसने अपने आप से बनाया अंतरिक्ष उसने अपने आप से बनाया पदार्थ उसने अपने आप से बनाया इसलिए हम जो कुछ दिखाई दे रहा है पदार्थ के रूप में जो दिखाई दे रहा है जो अपनों के रूप में जो परायों के रूप में जो अच्छे और गुरु के रूप में जो दिखाई दे रहा है सब कुछ शिव है जो अंतरिक्ष हमको दिखाई दे रहा है जो सूरज चांद सितारे दिखाई दे रहे हैं वो मात्र शिव है और शिव के सिवा कुछ भी नहीं इसलिए ईश्वर के दर्शन करने के लिए हमको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं ईश्वर के दर्शन सदा सदैव निरंतर आंख खोल के भी हो रहे हैं आंख बंद करे भी हो रहे हैं क्योंकि हम स्वयं भी शिव हैं और शिव के सिवा कुछ भी नहीं है जैसे एक कार का पूर्जा चाहे उस पूर्जे का कुछ भी नाम उसको हम टायर बोलें स्टीरिंग बोले सबको अलग करने के बाद में हम ढूंढने की कार कहा है तो कार नहीं दिखाई देगी हम बोले ये तो स्टीयरिंग है ये तो पैिया है हर चीज अलग अलग दिखाई देगी लेकिन हमको कार उनको सबको मिलाने के बाद ही कार बनेगी उसमें से हर कोई ये कह सकता है कि मैं तो कार नहीं हूं जैसे हम कहते कि हम भगवान नहीं है लेकिन हम सब मिलकर ही शिव शिव ऐसा कोई अकेला कहीं और अलग नहीं बैठा है कि हम शिव को अलग और हम अपने आप को उससे अलग दीनहीन गरीब पित्र देखें बल्कि हम सब भी उसी रूप में हैं बल्कि एक ब्रह्मांड एक यूनिट है जिसके हम हिस्से पूर्जे हैं हम उससे अलग हट के ब्रह्मांड की व्याख्या नहीं कर सकते इसलिए ब्रह्मांड जब बना तो पहले क्षण भी एक चेतना उपलब्ध थी जिस चेतना के निमित्त ब्रह्मांड का निर्माण हो और उसी चेतना को हम बोलते हैं शिव वही आदि चेतना थी जिस चेतना ने संसार को जन्म दिया और अपने आप से दिया क्योंकि उसके पास और कोई साधन नहीं था अपने आप और आज भी जो कुछ है वही है जिसको हम कई बार पढ़ चुके हैं कि एक ओंकार सतनाम वो एक है ओंकार यानी चेतन स्वरूप है सतनाम है यानी सत्य है बाकी उसके अलावा किसी रूप की बात करें वो झूठ है जिसको तो बोले किताब है तो किताब नाम झूठ है ये सचमुच में शिव है वही सत्य है आपको हम बोले कमल भी हो आप वल्लभ भी हो तो ये बातें सब झूठ है क्यों? कि ये जो रूप है वो सत्य नहीं है इस रूप के अंदर का सत्य शिव है इसलिए वो पूर्ण सत्य जो हम सबका सत्य है जो हर वस्तु का और हर बात का हर विचार का जो हर अंतरिक्ष का हर भुवन का सत्य है वह सत्य का नाम है शिव इसलिए वही है सतनाम एक ओंकार सतनाम करता पूरक उसी ने अपने आप से इस ब्रह्मांड को बनाया इसलिए उसको बोलते हैं कर्ता वो पूरक है ना पूर्वज क्योंकि उसके पहले कोई पूर्वज नहीं था या जो था तो स्वयं ही था एक ओंकार सतनाम कर्ता पूरक निर्भव उसको भय कैसा हो सकता है क्योंकि भय के लिए हमको दो चाहिए मुझे तुमसे डर लग सकता है तुम मुझसे डर सकते हो लेकिन जब दो है ही नहीं वो अकेला ही था तो डर का कोई प्रश्न नहीं था तो निर्भव है निर्वेर उसका वैर भी किसी से नहीं हो सकता क्योंकि वैर के लिए भी दो चाहिए अकाल मूर्ति वो समय नहीं था इसलिए वो उसकी एग्जिस्टेंस अकाल मूर्ति में उसका जो एग्जिस्टेंस था समय से परे समय के साथ उसका एग्जिस्टेंस शुरू नहीं हुआ हम कहते हैं हम सन दो में पैदा हुआ है आप दो हजार में पैदा हुआ है लेकिन वो अकाल था क्योंकि समय को उसने जन्म दिया तो वो समय से परे था इसलिए बोलते हैं अकाल तो उसकी जो परिभाषा है जो ईश्वर को समझना चाहते हैं हम तो जितना अच्छा गुरु नानक देव ने समझाया उतना ही अच्छा उपनिषदों ने समझाया उतना ही अच्छा शिवसूत्रों में समझाया गया और मजेदार बात ये है कि हर शास्त्र का जो पहला सूत्र होता है वही अपने आप में सबको समझा देता है पूरे शास्त्र की व्याख्या को पहले ही सूत्र कर देता है जैसे उपनिषद को सबसे पहला उपनिषद ईशोपनिषद और उपनिषद का पहला सूत्र है ईसा वास्तव्य जगत तेन त्यक्न पुंजित हम आग्रद कश्य इसी तरह बोलते हैं एक ओंकार सतनाम करता पूरक निर्भव निर्वयर अकाल मूरति अब हम इतना तो अच्छी तरह समझते हैं और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी समझते हैं कि बिना चेतना के कोई घटना का अस्तित्व तो हो ही नहीं सकता और इसलिए चेतना मूल तत्व तो है अब ये हमारी चेतना जिसको हम मैं के रूप में जानते हैं ये अकृत्रिम चेतना है ये अभी हमारे जब तक हम नहीं समझते जब तक ये कृत्रिम चेतना हो जाएगी मैं कहूं कि दरवाजा भी मैं हूं यह कुत्ता भी मैं हूं ये मकान भी मैं हूं ये ब्रह्मांड भी मैं हूं यह सत्य तो यही है जो यह मुझे समझ में आ जाएगा कि सब कुछ मैं हूं मेरे सिवा कुछ है ही नहीं मैं अकेला ही हूं इस संसार में इसलिए मुझे ना तो डर है किसी से ना किसी से वेर है लेकिन यह कौन बोल रहा है यह एक कृत्रिम चेतना जिसको मैं के रूप में जाना जाता है जिसको मैं बोल रहा हूं इसलिए ये चेतना का स्वरूप या शिव का स्वरूप अलग नहीं हो सकता चेतना का स्वरूप वही है जो शिव का स्वरूप है जो हमने शिव की गुण गाए वही गुण हमारे स्वयं की चेतना के हैं तो हमारी जो चेतना है जिसको हम मैं कहते हैं उस चेतना का स्वरूप है प्रकाश विमर्श रूप हमारा काश्मी शिव बोलता है कि शिव का स्वरूप है प्रकाश विमर्श रूप अब प्रकाश का मतलब होता है एग्जिस्टेंस अस्तित्व हम कहते हैं कि किताब प्रकाशित हो गई है ना अस्तित्व में आ गई जो अब तक ये किताब कहीं दुनिया में थी नहीं अब अस्तित्व में आ गई प्रकाशित हो गई है ना एक फिल्म रिलीज हो गई प्रकाशित हो गई या जो चीज अब तक नहीं थी वो अस्तित्व में आ गई तो प्रकाशित होने का मतलब होता है अस्तित्व में आना सचमुच में जो कुछ भी है वो अस्तित्व से जुड़ा है मतलब अस्तित्व का नाम ही ईश्वर है अस्तित्व का नाम ही परमेश्वर है अस्तित्व से अलग परमेश्वर की कोई व्याख्या नहीं हो सकती ईश्वर की व्याख्या अस्तित्व से अलग नहीं हो सकती अगर यह चीज अस्तित्व में है मतलब ईश्वर है क्योंकि अस्तित्व का नाम ही ईश्वर है उससे अलग हटके परम सत्ता की कोई दूसरी व्याख्या नहीं है इसलिए प्रकाश विमर्श स्वरूप का मतलब होता है जो एक तो अस्तित्व में है और वो अपने आप को जानता है ये जरूरी है हम अपनी चेतना की बात कर रहे हैं भाई कि वो चेतना क्या है हम अपने आप को जानते हैं कि मेरा नाम सोहन लाल है मेरा नाम मोहन लाल है मेरा नाम क्या है मैं अपने आप को जानता हूं मेरी उम्र क्या है मैं कहां रहता हूं मैं कहां बैठा हूं मैं क्या कर रहा हूं है ना मेरे कौन अपने हैं कौन बराए हैं इसके बारे में मेरी अपनी एक धारणा है इसलिए मेरा एक इंट्रोस्पेक्शन या मेरी अंतर्दृष्टि मुझे एक अपना परिचय करवाती है जिसको बोलते हैं विमर्श एक छोटी मोटी बोलचाल की भाषा में हम बोलते हैं संपट है ना अपन कहते समझ में नहीं आ रही संपट नहीं बैठ रही कुछ ये बोलचाल की भाषा है हमारी या कहता उसकी संपट नहीं बैठ रही ना? उसकी तबियत खराब हो गई है उसका दिमाग खराब हो गया है, अर्ध चेतना में है तो उसको कुछ होश नहीं उसको बोलते हैं डिस अंग्रेजी में बोलते हैं डिस जब ये हमारा ओरिएंटेशन है कि मैं कौन हूं कहां हूं क्या हूं क्या बोल रहा हूं और क्या बोलना उचित है क्या बोलना अनुचित है कौन सा व्यवहार मेरे लिए यहां पर योग्य है कौन सा व्यवहार मेरे लिए अयोग्य है तो ये सब कुछ जो मेरा सोचने का विचारने का जो तरीका है वो मेरी अपनी समझ है जिसको मैं बोलूंगा विमर्श जो मैं अपने बारे में सोच सकता हूं तो मैं उस विमर्श के द्वारा अपनी चेतना को प्रकाशित करता हूं क्योंकि ये विमर्श के द्वारा ही मेरी चेतना प्रकाशित होती है और वही विमर्श आपका भी है हर किसी का है क्योंकि विमर्श सब जीव जगत में व्याप्त है मूल बात ये है कि सारा विमर्श आपकी अपने आकार के अंदर सीमित कर देगा है वो अलग मुद्दा है क्यों क्यों कला विद्या राकाल काल नियति के द्वारा अभी हम उस चीज पर आएंगे थोड़े से देर में कि वो विमर्श अलग अलग क्यों हो आपका विमर्श मेरे विमर्श से मेल क्यों नहीं खाता आप अपने आप को वल्लभ बोलते हो मैं मोहन क्यों बोलता हूं इसके पीछे कारण यह है कि हमारे विमर्श के बीच में एक माया का पर्दा आ गया जिसने उन विमर्श को अलग अलग, अलग जैसे कि एक जल को हमने लिया बाल्टी से उठा ढेर सारे लोटों में भर दिया उसकार में हर लोटे का अपना एक नाम रख दिया और लोटे आपस में झगड़ने लगे है ना इस बिना इस बात को जाने कि हम सब एक ही जल से भरे गए इस तरह हमारा अपना विमर्श अलग अलग महसूस होता है लेकिन हम सबका विमर्श एक ही है और वो विमर्श है सर्वोत्तम विमर्श जिसमें हमको समझ में आए कि हम सब एक हैं, सारा संसार में हूं सारा ब्रह्मांड में हूं और मेरी चेतना का ही विकास है वही विमर्श शिव है शिव की परिभाषा वही है कि वही विमर्श शिव है जो मैं मुझ अपने आप के रूप में जानता हूं और सब कुछ को प्रकाशित करता हूं इसलिए शिव की दो आस्पेक्ट हमको स्पष्ट है वह सब कुछ प्रकाशित करता है और उसको इस बात का ज्ञान है वो इस बात को जानता है है ना ये लाइट भी सबको प्रकाशित कर रहा है लेकिन ये जड़ है ये नहीं जानता कि अपने आप को प्रकाशित कर रहा है या किसको प्रकाशित कर रहा है लेकिन शिव जानता है दूसरी बात जो जड़ पदार्थ हैं, वो सामान्यतः तो प्रकृति के नियमों से बने हैं लेकिन सत्य यह है कि चेतना प्रकृति के नियम बनाती है दोनों बातों में कितना फर्क है एक नियम का पालन करता है जड़ जगत नियमों का पालन करता है और चेतन जगत नियमों को बनाता है हम नियम को बनाते हैं आध्यात्म के नियम भौतिक शास्त्र के नियम गणित के नियम जीव शास्त्र के नियम ये सब नियम उस शिव ने बनाया है यह नियम अगर है तो निश्चित नियमक कोई तो है जिसने उसके नियमों को रखा है इसलिए जब हम कोई रचना देखते हैं तो रचनाकार है ही अगर कोई किताब लिखे तो कोई ना कोई तो उसका लिखने वाला है ही अगर कहीं दस्तक दिखाई देंगे तो उन दस्तकों को करने वाला कोई है ही निश्चित ये एविडेंट है इसको बोलते हैं स्वप्रमाणित सेल्फ एविडेंट अगर संसार है तो संसार कहीं से तो बना है इस तरह यह स्वप्रमाणित है अगर हम अब यह देखें कि इस सबके बीच में इतनी भिन्नता क्यों जब एक ही यूनिट है तो एक मैं एक तुम एक वो ये मेरा अपना वो पराया ये अच्छा ये बहुत बुरा ये मेरे देश का ये विदेशी इस तरह की फिर भिन्नता क्यों संसार में छाई हुई है फिर कोई सुखी है कोई दुखी है कोई खूब अमीर है कोई गरीब है तो हमको समस्त भिन्नता जो संसार में दिखाई दे रही उस भिन्नता के पीछे क्या कारण है शिव ने जब अपना जीव अपने आप से इस संसार को एक खेल खेल के रूप में निर्मित किया तो शिव अपने आप में पूर्ण शांत चेतन स्वरूप बिना किसी व्यक्तिगत झुकाव के क्योंकि उसका झुकाव किधर हो सकता है जिधर झुके उधर वही तो है इसलिए उसका झुकाव आपका झुकाव मेरे तरफ हो सकता है मेरा झुकाव आपकी तरफ हो सकता है उसका बिना किसी झुकाव इसका अनबायस्ड था वो बिना किसी झुकाव के था उसने संसार का खेल खेल में निर्माण किया और जब उसने संसार का निर्माण किया तो वो जानता था कि सब कुछ मैं हूं मेरे सिवा कुछ भी नहीं है अब इस खेल में मजा उसको इसलिए नहीं आने लगा क्योंकि एक पत्थर बनाया तो पत्थर भी शिव है वो भी जानता है कि शिव और उस पत्थर में अपने आप का कोई अलग अस्तित्व उसको महसूस नहीं हुआ वो जानता था कि मैं शिव उसे जो कुछ बनाया अपना ही विकास करता चला गया इस इंगली को चिंता नहीं है कि मेरी रक्षा कौन करेगा क्योंकि वो बेटा है वो करने वाला रक्षा इसलिए इस उंगली की अपनी कोई अलग पहचान नहीं न ये उंगली अलग तरीके से कुछ सोच सकती है कि मैं कल क्या करूंगी क्यों कि ये मेरा अस्तित्व का हिस्सा है इस तरह जब वो पूरा ब्रह्मांड बना तो शिव के अस्तित्व का हिस्सा था तो उसमें हर कोई शांत चुपचाप बैठा था क्यों? कि सबको मालूम था हम शिव हैं शिव से बने हैं शिव से जुड़े हैं शिव ही रक्षा करेगा हमको कुछ नहीं करना हर कण कण ज्ञानी था उस ज्ञान में किसी तरह का कोई रुकावट नहीं थी तो जिस स्पंद से जिस शक्ति से शिव ने संसार को बनाया उस शक्ति का नाम शिव दर्शन बोलता है परम स्वतंत्र शक्ति परम स्वतंत्र इसलिए कि उस शक्ति को रोकने वाली कोई दूसरी शक्ति थी नहीं जब उसके से कोई था तो दूसरी शक्ति कहां से आएगी दूसरा हम सामान्य अपने सनातन धर्म बोलते हैं उसका नाम है अनिरुद्ध जिस शक्ति को रोकने वाली कोई दूसरी शक्ति हो ही नहीं वो बिना रुकावट की बहने वाली शक्ति थी इसलिए उसका नाम था अनिरुद्ध एक और नाम है स्वरसोधित जो अपने ही रस से यानी अपने ही मूल से पैदा हुई है शुरू से जो पैदा हुई है जो अपने ही मूल से पैदा हुई इसलिए उसको कोई विरोध नहीं कर सकता इसलिए वो स्वातंत्र शक्ति अपने आप में संसार के रूप में व्याप्त हो गई वैज्ञानिक सत्य भी है कि किसी भी वस्तु के अंतिम सत्य को हम खोजे तो शक्ति के सिवा कुछ नहीं मिलेगा पदार्थ नाम की कोई चीज नहीं बचेगी अंतिम रूप से वो शक्ति के रूप में परिणित हो जाएगा जो एटम बम है हाइड्रोजन बम है सब उसके उदाहरण हैं। जब उसने संसार का निर्माण किया तो उस निर्माण में उसको मजा नहीं आया आनंद नहीं आया क्यों नहीं आया क्यों कि उस निर्माण में वो चाहता था कुछ खेल आप में मुझ में कोई झगड़ा नहीं फिर भी जब ताश खेलते तो हम एक दूसरे के विरोधी हो जाते हैं खेल खेल में विरोध, विरोध करना जरूरी है जब हम विरोधी नहीं होंगे तो फिर आपस में खेलेंगे कैसे आज दो दोस्त अलग अलग टीम में होंगे तो एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी हो जाएंगे और एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करेंगे उसी में खेल का मजा है तो शिव ने जब संसार बनाया तो उस खेल में मजा तब तक नहीं आएगा अगर मान लो एक ही टीम क्रिकेट की दुनिया में तो फिर क्या मजा किससे खेलेगी वो इसलिए उसने बताया कि अलग अलग टीम बनाते हैं जो आपस में खेलें, लड़ें, प्रेम करें, झगड़ें, और इसलिए जब उसने भिन्नता बनाना शुरू करी तो इस भिन्नता के बनाने के चरण में उसने माया को अवतरित किया माया और कुछ भी नहीं है बल्कि उसकी अपनी ही शक्ति है जिसके द्वारा उसने अपने आप को बांधना मंजूर किया कि मुझे बांध दो हमने कई मंदिरों में देखा है शिवजी लेटे हैं ऊपर से माता जी पैर रख के खड़ी है हाथ में डंडा लेके क्यों खड़ी है क्योंकि शिव ने बोला मुझे मेरे अस्तित्व में नीचे उतार दो मेरा अवतरण कर दो वो अपने अस्तित्व नीचे उतर के जीव के लेवल पर आ जाता है जीव के स्तर पर आना चाहता है और वो माया उसको जीव बनाए रखती है इसलिए हम कई मंदिरों में देखा है कि शिव जी अंदर लेटे हैं ऊपर माता जी उन पर पैर रख के खड़ी है तो शिव के ऊपर मां यानी शक्ति यानी माया एक आवरण डाल देते जिस आवरण के द्वारा वो जीव अपने आप को दीनहीन गरीब छोटा असहाय अणु छोटा महसूस करने लगता है हम भी वही करते हैं अरे भैया मैं तो बहुत गरीब हूं दीन हूं हीन हूं छोटा सा हूं मेरे क्या भी साथ कोई इस पत्थर को आसमान में थोड़ी डाल सकता हूं मेरी समस्त शक्तियां सीमित हो गई जो असीम शक्तिशाली था उसकी समस्त शक्तियां सीमित उस सीमांकन करने के लिए शिव ने जो माया को बनाया तो माया ने पांच कंचुक बनाए पांच कंचुक का मतलब होता है पांच तरह के बंधन और उन बंधनों के बीच में वो जीव शिव से जीव बन गया शिव तो था ही जैसे हमने बताया कणकण शिव था लेकिन उस शिव को जीव बनाने में माया ने पांच तरह के बंधन पैदा किए सबसे पहला बंधन था कला दूसरा विद्या तीसरा राग काल और नियति ये पांच बंधन थे कला नाम का जो बंधन था उसके द्वारा उसने हर जीव की कार्य करने की शक्ति को सीमित कर दिया शिव चूंकि उसकी शक्ति स्वतंत्र शक्ति थी इसलिए उसके लिए कुछ भी करना असंभव नहीं था गणित के नियम उसने बनाए, अब हम हमका कि पाई की वैल्यू बायूस बटे किसने बनाई वो उसी ने बनाई वो अगर वो तेईस बटे साथ बना था तो भी बना सकता था क्योंकि ये उसकी स्वतंत्र शक्ति का खेल था अब हम कितना भी दिमाग लगाएं कि बाईस बटे साथ ही क्यों लेकिन ये उसकी इच्छा स्वतंत्र शक्ति पूरा स्वतंत्र थी उसको कुछ भी असंभव नहीं था इसलिए उसने अपने एक नियम बनाए तो उसने कला के द्वारा उस करने की शक्ति को सीमित कर दिया अब हम कर तो सकते हैं लेकिन से। एक प्रसाद की तरफ इतना बड़ा विश्व उसने बनाया हम बना सकते एक आध मकान दो मकान बना सकते वो वो चाहे तो किसी भी चीज को कहीं से कहीं पर रख दे लेकिन हम एक पत्थर को भी दस पांच फीट पचास फीट से ज्यादा नहीं फेंक सकते क्योंकि हमारी अपनी एक सीमितता है इसलिए हर चीज को करने की हमारी शक्ति का जो सीमांकन हो गया है, सीमित शक्ति होगी उसका नाम है कला दूसरा है विद्या विद्या में हमारी जानकारी हमारे भूत की एक धुंधली सी स्मृति और वर्तमान में जो हमारे सामने है जो हमारे आंख कान, नाक गला जबान से जो कुछ लाई गई जानकारी है, उसके सिवा हमारा ज्ञान छूनने भविष्य अंधेरे में रहता हमको मालूम नहीं क्या होने वाला है भूतकाल की अधिकतर घटनाएं धुंधले, अंधेरे कोहरे में छिप गई और वर्तमान का एक धुंला सा अधिकार जो है हमारे आसपास का इसके हमको कुछ नहीं दिखाई देता हमारे पीठ के पीछे कोई खड़ा हमको यह भी नहीं मालूम इसलिए हमारी जानकारी या विद्या अति सीमित हो गई इसलिए कला करने की क्षमता सीमित हो गई विद्या जानने की क्षमता सीमित हो गई क्योंकि वो तो सर्वज्ञ है क्योंकि ज्ञान उसी का बनाया हुआ है वो तो सर्वज्ञ है लेकिन वो जीव जो बनाया उसने माया के द्वारा एक सीमित मात्रा में उसका ज्ञान कर दिया गया तीसरे बनाया उसने राग राग के द्वारा उसको अतृप्ति पैदा करी उसके हृदय में अतृप्ति पैदा करी शिव को हम बोलते आप्त काम है ना उसको अपने आप में ही संतुष्ट है क्यों जब उसके सिवा कुछ है ही नहीं तो वह कामना किसकी करेगा जब उसके सिवा कुछ भी नहीं है ब्रह्मांड तो वो ही है तो उसके लिए राग कहीं हो ही नहीं सकता हमारा राग होता है धन चाहिए मकान चाहिए स्त्री चाहिए बच्चे चाहिए उनकी नौकरी चाहिए और उस चाहिए के कहीं अंत नहीं ये एक प्रकार का ऐसा भ्रम है जो कभी समाप्त होता ही नहीं हो ही नहीं सकता जब तक कि उस शक्ति के आधीन है हम तब तक वो भ्रम कभी समाप्त हो ही नहीं सकता और लगात वो हम रागी बने रहते हैं या सकाम बने रहते हैं सदा हमारी कामनाएं कभी भी संतुष्ट नहीं होती तभी जैसे महात्मा बुद्ध ने क्या बोला था कि वासना दुष्पूर है आप इस गड्ढे में कितना भी डालो खाली का खाली रहता है फिर डालो भी खाली रहता इसलिए वासना दुष्पुर है क्यों कि राग के द्वारा हम लोगों की वासना को दुष्पुर बना देगा इसको कभी हम पूरा कर ही नहीं सकते कितना भी मिल जाए तृप्ति कभी भी नहीं होती इसलिए कला विद्या राग इसके बनाए काल हम काल के द्वारा बंधे हुए हैं। हम भविष्य में नहीं जा सकते जा सकते एक विशेष गति से जा सकते हैं भूतकाल में जा नहीं सकते रिवर्स गियर लगा के सोचो गलती करी थी परसों के दिन उसको सुधार ले नहीं सुधार सकते क्योंकि हम भूतकाल में नहीं जा सकते एक विशेष गति से भविष्य में जा सकते और वर्तमान से बंधे हुए हैं इसलिए हम उस महाकाल से काल के ग्रास बन गए छोटे से काल के गुलाम बन गए हम महाकाल थे क्योंकि काल का जन्म हमने दिया इसलिए महाकाल थे हमारी जो वही चेतना है जो बोल रही है वही चेतना है जिसने इस ब्रह्मांड के जन्म होते देखा न केवल जन्म होते देखा बल्कि जन्म दिया और वही चेतना आज काल की गुलाम बन गई क्यों बन गई माया का एक चौथा कंचुक था काल और अंतिम या पांचवा कंचुक है नियति नियति के द्वारा आप एक आकार से बांध दिए गए समय में बांध दिए गए सॉरी स्पेस में बांध दिए गए एक आकार में या अंतरिक्ष में बांध दिए गए आप अगर यहां पर हो तो इंदौर में नहीं हो सकते इंदौर में हो तो महेश्वर में नहीं हो सकते बल्कि आप इस कोने में बैठे तो इस कोने में नहीं हो सकते क्यों कि आप एक आकार के अंदर बांध दिए गए आप समझते हो क्या हो मैं हूं बस इस चमड़ी के अंदर इस चमड़ी के, के बाहर में नहीं इसलिए हमारा एक भ्रम पैदा कर दिया गया कि मैं इस सीमित आकार के अंदर बांधा हुआ हूं इसके बाहर मेरी कोई सत्ता नहीं तो कला के द्वारा करने की क्षमता सीमित कर दी विद्या के द्वारा जानने की क्षमता सीमित कर दी राग के द्वारा हमको सतत अतृप्त बना दिया गया काल के द्वारा हम समय से बांध दिए गए और नीचे के द्वारा स्पेस में बांध दिए गए तो लिमिटेशन इन कैपेसिटी टू वर्क हम सीमित काम करने लगे लिमिटेशन इन नॉलेज हमारा ज्ञान सीमित कर दिया गया लिमिटेशन इन सेटिस्फैक्शन तो फिर हम अतृप्त बन गए लिमिटेशन इन टाइम एंड लिमिटेशन इन स्पेस इस तरह से हमको पांच तरह से शिव से जीव बना दिया गया तो हम कहे क्या जीव शिव के छोटे संस्करण शिव के छोटे संस्करण हैं। जिस तरह समुद्र में से एक जल लियाओ और उसको एक शीशी में भर दो तो फिर बोले समुद्र है तो तुम हंसो ये समुद्र क्या है इसी शीशी है तो है ना हम हाँ कहेंगे शिव है तो नहीं, नहीं ये तो कमल भी है कहें कि शिव आए है ना क्यों हम ऐसा सोचते हैं क्योंकि हम उस सीमित संस्करण के आदि हो गए और इसको आदि करने में जिम्मेदारी किसकी है उस माया की जिसने पांच कंचुक बनाए और माया का मतलब होता है भ्रम पैदा करने वाली शक्ति या पावर ऑफ इल्यूजन माया का मतलब होता है पावर ऑफ इल्यूजन एंड भ्रम पैदा करने वाली शक्ति इसने पांच कंचुकों के अंदर जीव को यह भ्रम पैदा कर दिया कि यही सत्य है जो परम सत्य है उससे दूर होकर यही सत्य है कि जो कुछ मुझे दिख रहा है जो कुछ मैं महसूस कर रहा हूं वही सत्य है उस राग की वजह से यह संसार चल रहा है क्यों कि संसार की दौड़ इस केंद्र से उल्टी दिशा में है पूरा संसार एक चक्र की तरह है बीच में चक्रेश्वर या शिव बैठा है और उस शिव से निकलने वाली किरणों की तरह यह संसार है जो परिधि की तरफ दौड़ रहा है और यह लगातार विकसित हो रहा है लगातार विकसित विज्ञान पढ़ने वाले भी जानते हैं कि लगातार ये विकसित होता चला जा रहा है और इस विकास की यात्रा में जो लोग इसके साथ चलते हैं उनके खूब सारे दोस्त इकट्ठे हो जाते हैं क्योंकि वो भी उधर ही जा रहे हैं उसी पर और उस परिधि पर पोचते पोचते उनको और नई परिधियां दिखाई देती फिर उन परिधियों की दौड़ लगाते हैं उन परिधियों की दौड़ लगाते लगाते और नई परिधियां दिखाई देती केंद्र एक ही है चक्र छोटा और बड़ा और बड़ा और बड़ा होता ही चला जाता है और हर चक्र की परिधि तक पहुंचते पोचते हमको और नई परिधियां दिखाई देने लगती हैं और इसी को बोलते हैं हम संसार की दौड़ यह कभी समाप्त नहीं होती इस दौड़ में जब हम परिधि की दिशा में ही अपना शरीर त्याग कर देते हैं तो नया शरीर मिलता है और यह दौड़ जारी रहती हम अगले जन्मों में फिर इस परिधि की दिशा में ही मुंह लेके जन्म लेते हैं और फिर हमारा वो दौड़ जारी रहती इसमें कोई विरला जो पलट जाता है जो अपने स्वयं की जड़ को खोजना चाहता है स्वयं के मूल को खोजना चाहता है जानना चाहता है कि मैं कहां से आया मैं कौन हूं मेरा क्या अस्तित्व है संसार का सत्य क्या है ईश्वर जो बोलते रहते हैं वो क्या है क्या किसी आकार में बंधा हुआ ईश्वर है किसी मंदिर में छिपा हुआ ईश्वर है किसी तीर्थ में जाकर छिप गया है क्या ईश्वर नहीं नहीं नहीं अंतरात्मा बोलती ऐसा कुछ सत्य नहीं है सत्य कुछ और ही है और सत्य की खोज में जो चलता है आध्यात्मिक व्यक्ति उसकी दिशा परिधि से केंद्र की ओर हो जाती है वह अपनी ही जड़ों को खोजने के लिए जब निकलता है तो केंद्र की तरफ यात्रा करने लगता है तब वो हास्य का पात्र बनता है उपेक्षा का पात्र बनता है उसके विरोध का पात्र बनता है उसको विरोधों का सामना करना पड़ता है घर के परिवार के रिश्तेदारों का मित्रों का सबका विरोध का सामना करना पड़ता है क्यों करना पड़ता है क्योंकि उनकी दिशा परिधि की तरफ है अरे काम नंधे के टाइम वहां जाके बैठ गया कुछ और काम करता तो शायद दो पैसे मिल जाते क्या मिल रहा है वहां पर जबरदस्त की गप्पे लगा के आ जाएगा लेकिन जो आनंद एक अद्वैत के साधक को अद्वैत के रसिक को जो मिलता है उस आनंद की शब्दों में व्याख्या करना संभव नहीं है उस आनंद में आंतरिक आनंद मिलता है जो सचमुच का आनंद मिलता है सच में देखा जाए तो आनंद और खुशी में जमीन आसमान का फर्क है खुशी एक द्वैतवादी शब्द है खुशी को दुख में तब्दील होते देर नहीं लगती अगर आपकी एक लाटरी खुल जाए दस लाख की तो बेहद खुश हो जाएगा आदमी लेकिन वो दस लाख रुपए चोरी हो जाए तो वही खुशी दुख में तब्दील हो जाएगी उसको देरी न लगेगी लेकिन एक आनंद हमारा ऐसा स्वभाव है जिसकी कोई चोरी नहीं कर सकता कोई उसमें सैन नहीं लगा सकता कोई उसमें से चम्मच भर ले ले तो उसको बोले तू तो कड़छी भर ले लें तू तो मटका भर ले ले पर मेरा आनंद उससे बढ़ेगा पर घटेगा नहीं सचमुच में इसलिए बोलते हैं पूर्ण मध पूर्ण पूर्णात् पूर्ण, पूर्ण मुद्दते पूर्ण से पूर्ण माधा पूर्ण मेवा व शिष्यते वह पूर्ण आनंद है उसमें से कितना भी निकाल लो वो कम नहीं होता और जिसको मिलता है उसको भी पूर्ण आनंद मिलता है तो ये आनंद हमारा स्वभाव है इसका कोई विरोध नहीं है इसका कोई विलोम नहीं है इसका कोई अंत नहीं है और इसकी कोई सीमा नहीं है जितना बांटो उतना और बढ़ जाता है इसी आनंद का नाम आध्यात्म है और इसी को पाने के लिए ले लो ना थोड़े से देवन बिना शकर किए गए आनंद हमारा मूल स्वभाव है और हम जब इसके इसको खोजने के लिए जाते हैं तो निश्चित रूप से कई बार हम हास्य के पात्र बनते हैं विरोधों का सामना करना पड़ता है क्योंकि तो संसार के दिशा परिधि की तरफ रेंडमनेस ऑलवेज इंक्रीजेस एक विज्ञान का नियम है जिसको सेकेंड लाफ थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं जो केमिस्ट्री पढ़ते हैं वो बताते हैं कि हमेशा ये हॉचपोचनेस है जिसको बोलते हैं वो बढ़ती चली जाती घटती नहीं है कभी भी नहीं घटती वो हमेशा रेंडमनेस बढ़ती चली जाती और यह विज्ञान का नियम है और हम ये दरी हो तो भी क्षरण को प्राप्त हो रही है शरीर है क्षण को प्राप्त है मकान है क्षरण को प्राप्त हो रहा और यह पूरा ब्रह्मांड क्षरण को प्राप्त हो रहा क्योंकि अल्टीमेटली वापस शो में मिल जाएगा जाए इसलिए इस दिशा में चलने वाले अपने साथियों को आसानी से खोज ले अभी बोलो आपको कि मेरे को और धन कमाना है तो झट पार्टनरशिप करने वाले मिल जाएंगे आपको अभी आपको नया बिजनेस खोलना है तो आपके साथी मिल जाएंगे आपको नया धंधा करना है नई नौकरी तलाश करना है तो आपको खूब सारे साथी मिल जाएंगे लेकिन अगर आप चाहेंगे कि मैं अपनी जड़ें को खोजू मेरे सत्य को खोजू मेरे परमेश्वर खोजू मेरे उस आनंद को खोजू कहीं खो गया तो बोले तो पागल है अभी हमको तो परिधि की दो दिशा में जाने दे और तुम अकेले पड़ जाओगे और जब परिधि की तरफ कोई मुंह करता है तो अत्यंत सीमित संख्या में वो लोग हैं तभी गीता में कृष्ण जी दूसरे अध्याय में बोलते हैं हजारों में एक बल्कि सहस्रों में एक बोलते हैं सहस्त्रों में एक विरला जो मेरी ओर आता है और उनके लिए बोलते हैं कि सर्वधर्म परित्यज मामे शरणम रच सब धर्मों को छोड़ दे तो छोड़ दे कि तू हिंदू है छोड़ दे कि तू मुस्लिम है क्रिश्चियन है ईसाई है शुद्र है वैश्य है ब्राह्मण है सब कुछ छोड़ दे, इन सब धर्मों को छोड़ दे तू तो मनुष्य है मनुष्य धर्मों को भी छोड़ दे सब कुछ छोड़ दे मेरी ओर आ जाए भूल जाएगी तो कौन है तू अपनी वास्तविक पहचान तब पहचान पाएगा तो मेरी ओर आएगा तो तो तो हम कृष्ण की ओर नहीं जा रहे हम अपनी इच्छा से परिधियों में रुके हुए और हमने अपने अपने डेरे बना ले और उसी को पूज रहे वापस आने की दिशा में हमारी कमिटमेंट या प्रतिबद्धता कमजोर है तभी हम क्या होता है हम एक आकार में कृष्ण बन गए तो कृष्ण की पूजा करेंगे उस आकार के बाहर कृष्ण के अस्तित्व को नकार देते हैं एक वाराणसी जाएंगे और काशी में शिव की कल्पना करेंगे और शिव की वाराणसी के बाहर उसकी अस्तित्व को नकार देंगे एक कृष्ण तो किसी कृष्ण सोसाइटी के अंदर ही वो आनंद उसको मजा आएगा बाकी उसके बाहर उसको लगता है कि नहीं है एक मुस्लिम होगा बोले कि ये लोग तो काफी रहे हमारे धर्म को नहीं मानते वो उसको इनकार कर देगा आपको धार्मिक मानने से भी इंकार कर देगा ये क्यों क्योंकि हमने अपने ताबूत बना लिया हर किसी छोटे छोटे और उन ताबूतों को परिधि में स्थापित कर दिया और उनकी स्थापना को पूजा करने लगे और हमारी वास्तविक खोज जो धर्म की थी वो रुक गई हमारा कमिटमेंट खत्म हो गया हमारी प्रतिबद्धता सीमित हो गई। अगर हम पूर्ण प्रतिबद्धता से अपने सत्य की खोज करें तो हम अपने स्व के केंद्र तक आ सकते हैं। लेकिन प्रतिबद्धता के बिघर नहीं हो सकता फुल कमिटमेंट चाहिए कि सत्य से कम कहीं नहीं रुकूंगा कहीं डेरा नहीं डालूंगा ना दाएं देखूंगा ना बाएं देखूंगा अगर मैं पलटा हूं परिधि से तो पलट के सीधे सीधे केंद्र तक ही आऊंगा जहां पर मेरी यात्रा खत्म होगी, विक्टोरिया टर्मिनल पे जाके मेरी रेल खत्म होगी उसके बीच में किसी स्टेशन पे गाड़ी ने रुकी अगर ये प्रतिबद्धता है तो सत्य तुमसे कहीं दूर नहीं है क्योंकि तुम्हारे भीतर ही है हमारे बाहर कहीं खोजने जाना नहीं हमको लेकिन हम उसको बाहर खोजते हैं स्वर्ग में खोजते हैं नरक में खोजते हैं मंदिर में खोजते हैं तीर्थ में खोजते हैं नर्मदा जी में गंगा जी में खोजते हैं इसलिए हमको सत्य नहीं मिल पाता क्योंकि हमने अपने अपने ताबूत बना लिए और उन ताबूतों के अंदर उनको ढूंढते हैं यह हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है आरंभिक रूप से ये ताबूत बनाना जरूरी है जब एक बच्चे को बताना होता है कि दुनिया में तुम संसार में जा रहे हो दो और दो चार सीख रहे हो तीन दुना छह सीख रहे हो एक विज्ञान सीख रहे हो एक इस सबसे हटके एक और चीज है जो भगवान है तो आरंभिक रूप से बताना जरूरी है आप नहीं बताओगे तो ये एक कंप्यूटर बनकर रह जाएगा तो आपको अपने घर में संस्कार देना जरूरी है बच्चे को लेकिन दिक्कत ये है कि उन संस्कारों तक हम बड़े भी बंद रहते हैं हम खुद भी उस छोटे से दायरे के बाहर नहीं आ पाते तो यही कारण है कि प्रतिबद्धता सीमित हो जाती है सत्य की खोज रुक जाती है। सचमुच में जो हमको लगभग झांकी दिखाई दे रही है संसार की चिड़ियाएं चहक रही हैं मोटर का सुनाई दे रहा है लोग चिल्ला रहे हैं सड़क पे भाषण हो रहे हैं अगर आप इनका विहंगम दृश्य देखो ये सब कुछ शिव है और शिव की शक्ति है इसी को बोलते हैं ईसा वास्तव इदम सर्वम ये सब कुछ ईश्वर का वास है यह पहला उपनिषद का पहला श्लोक है ईसावास्य उपनिषद का ईशावास्यम वात्यम इदम सर्वम ये जो कुछ दिखाई दे रहा है वो ईश्वर है उसका वास है उसका एक्जिस्टेंस है ना उसका एग्जिस्टेंस है ईशावास्यम वास्म इदम सर्वम यत किंच जगत्याम जगत जो कुछ तुमको संसार में दिखाई दे रहा है या तुम इससे परे जो कल्पना कर सकते हो जो दिखाई दे रहा है या महसूस कर रहे हो पांच इंद्रियों से या इससे परे आपका मन जहां तक जा सकता है वो सब कुछ ईश्वर है यज किंच जगत त्याम जगत तेन त्यक्ते नुंजिता उस संसार को भुंजिता का मतलब होता भोगो लेकिन कैसे त्याग पूर्वक भोगो त्यकते न भुंजिता ये अवधारणा कितनी सुंदर है जो मिलता है आनंद से भोगू भागने की बात बिल्कुल भी नहीं है सचमुच सोचो अध्यात्म में ना तो आपको कमंडल उठाना है ना जंगल में जाना है ना कोई तरह के कपड़े पहनना है ना कोई कपड़े बदलना है ना कोई ऐसे दिखाई देना है कि कोई किसी भी विशेष किस्म का कोई आपको चिन्ह लगाना है शरीर पर कुछ जरूरत नहीं लेकिन अंतर्भावना में इस संसार के प्रति हृदय में एक त्याग की भावना होना चाहिए कि भोगूंगा मैं सब कुछ लेकिन साथ ही साथ एक विरक्ति मन में हो जैसे आज मैंने गुलाब जामुन खाए और मैं रोज उसके लिए पापड़ बेलू के लिए मेरे को रोज चाहिए तो मेरी मोह है मोहग्रस्तता है राग है विरक्ति नहीं है गुलाब जामुन मिलकर तो वो भी खा लिया सूखा मिल गया तो वो भी खा लिया और दोनों में ही आनंदित हो तब मैं विरक्ता हूं तो गुलाब जामुन खाना पाप नहीं है न कोई धनवान होना पाप है न धन कमाना पाप है लेकिन उसके पीछे भागना पाप है उसके प्रति रागी होना पाप है अगर हम रागी नहीं है तो उस भागतोड़ में कोई समस्या नहीं है जो बाहर से दिखाई दे रही है हम अंदर से विरक्त हो सकते हैं तो तेन त्य तेन भुज्यता उसको त्यागपूर्वक भोगो और मां ग्रदम और किसी और से आपके धन की तुलना मत करो मां यानी मत करो मां का मतलब निषेध मां ग्रद यानी घूरना देखना मां गृद कश्यस्व किसी और के धन पर निगाह मत करो उससे अपनी तुलना मत करो अरे उसके पास तो इतना बड़ा मकान है उसकी बीवी इतनी सुंदर है उसका घर में तो इतना अच्छा बच्चा है उसके बच्चे का पैकेज इतना ज्यादा है हम जब भी ये सब करते हैं तो हृदय ईर्षा घृणा प्रतिस्पर्धा से भर जाता है और उसमें फिर हम पलट के वापस उस परिधि की दौड़ में शामिल हो जाते जहां हमारे हृदय में ईर्षा हुई जहां हमारे हृदय में घृणा हुई हम प्रतिस्पर्धा से भर उठते हैं और फिर हम चाहते हैं कि नहीं इसके मकान से सुंदर मकान मेरा होना इसकी कार से बड़ी कार मेरी होना इसके बच्चे से अच्छा बच्चा मेरा होना और इस भाग में फिर हम परिधि की दौड़ शुरू करते हैं, जिसका कहीं अंत नहीं है क्योंकि हर परिधि पर आपको और नए प्रतिस्पर्धी दिखाई देंगे और हम उस प्रतिस्पर्धा के अंत में कभी पहुंच ही नहीं सकते इसलिए वो दिशा ऐसी है अंधी दौड़ है क्योंकि उस दौड़ का कहीं अंत नहीं है क्योंकि हर परिधि के बाहर नई परिधि उपलब्ध है तो हमने अभी आप बड़ा पांच कंचक जिनके द्वारा हम शिव से जीव बना दिए गए शिव ने अपने आप को जब संसार बनाने की इच्छा जाहिर की उसके हृदय में पहला स्पंद हुआ उसी स्पंद का नाम है शक्ति शक्ति उसके अपना पहला स्पंद जब उसने इस संसार को बनाने की इच्छा जाहिर की उसने अपना विमर्श किया उसने अपने आप को तोला देखा अंदर और पहचाना कि मैं एक संसार का निर्माण कर सकता हूं उसके कुछ नियम बना सकता हूं एक खेल खेल सकता हूं जैसे आप कई बार अकेले बैठे हो और एकाएक कोई विचार आया नहीं आज एक कविता लिख सकता हूं तो उस कविता को क्या करोगे आप पहले मन में लिखोगे फिर कागज के ऊपर एक चित्रकार के मन में आए चित्र बनाने का मन है वो चित्र कहां बनाएगा पहले अपने मानस पटल पे बनाएगा और उसी चित्र को फिर एक दिन कैनवास पर उतार देगा किसी के हृदय में एक धुन आई एक संगीत तो संगीत को पहले मन में गुनगुनाएगा और उसके बाद में किसी दिन वाद्य यंत्र पर उतार देगा इसी तरह उसके हृदय में एक स्पंदन आया कि एक संसार बनाऊं और उसने इस संसार को बना दिया उसने किस पर किस कैनवास पे बनाया उसने अपने आप के कैनवास पे बनाया उसने खुद के ऊपर उसको चित्रित किया आप कर लो इसलिए उसने जब अपने स्पंद को पहचाना अपनी शक्ति को पहचाना कि मैं ये कर सकता हूं तो उसी प्रथम क्षण या उसी स्पंद के साथ ही इस संसार का बीज पड़ा और उसी प्रथम स्पंद का नाम है शक्ति इसलिए शिव शक्ति एक सामरस्य है शिव और शक्ति को अलग नहीं किया जा सकता उसके अपने विमर्श को उस प्रकाश से कैसे अलग करोगे प्रकाश शिव है विमर्श शक्ति है अस्तित्व तो शिव है और उस अस्तित्व की उसकी अपनी जानकारी शक्ति इसलिए प्रकाश को विमर्श से अलग नहीं कर सकते प्रकाश और विमर्श दोनों एक ही हिस्से के दो पहलू एक ही शिव की पहचान है क्योंकि उसकी शिव की पहचान उसकी शक्ति से है और शक्ति की पहचान उस शिव से है इसलिए शिव शक्ति जब उसकी इच्छा हुई कि इस संसार का एक खाका तैयार करूं तब उसका नाम हुआ सदाशिव सदाशिव ने अपने अंतर चेतना में एक संसार बनाया लेकिन वो जानता था अहम इदम है जब आप एक कविता बनाओ मन में तो क्या आप जानते हो कविता मुझसे अलग है नहीं आप जानते हो कि कविता अभी मेरे अंदर ही है कविता अभी जन्म नहीं लिया वो मेरे अंदर है क्या उस कविता को आप अपने से अलग कुछ चीज समझ सकते हो नहीं समझ सकते कविता मेरा अपना हिस्सा है और पूर्णता गोपनीय है मेरे अपने अंदर है अभी किसी को नहीं दिखाई गई ना सुनाई गई न कागज पे लिखी मैंने वो मेरे अंदर है इस स्थिति का नाम था सदाशिव जब उसने संसार का अंदर ही अंदर निर्माण किया जब उसने इस निर्माण कार्य को बाहर जैसे कागज पे लिखने लगा कविता जब इस संसार को बाहर निकालना शुरू किया उसका नाम था ईश्वर उसने इस संसार का प्रजनन शुरू किया अपने आप से बाहर निकालना शुरू किया उसका नाम था ईश्वर जब उसने संसार को समस्त रूप दे दिया जीव भी बना दिए, मोहरों की तरह पेड़ पौधे बना दिए चांद सितारे लगा दिए और फिर जब देखा कि न तो कोई पत्ता हिल रहा है न कोई जीव कोई हरकत कर रहा है भागवत जी में भी आता है प्रसंग कि जब विष्णु जी ने सब संसार बनाया उसने हिलना डुलने से मना कर दिया उसने जीव बना दिया उसने सांस लेने से भी इनकार कर दिया तो फिर उसमें विष्णु जी ने खुद प्रवेश किया तब उसने सांस लेना शुरू किया तब उसने हिलना डुलना शुरू किया तो इसी तरह उसने सब कुछ बना दिया लेकिन कोई हलचल नहीं इस स्थिति का नाम था शुद्ध विद्या तो पांच स्थितियां हैं जिसको हम बोलते हैं शुद्ध अदवाद अब तक माया का अवतरण नहीं हुआ आने खुले आसमान में खुले रूप में ये पांच तत्व आए शिव शक्ति सदाशिव ईश्वर और शुद्ध विद्या शुद्ध विद्या उस स्तर तक जब संसार बना लेकिन उसमें कोई हलचल नहीं क्यों कि हर कोई हर कण कण शिव का अंश था और वो जानता था उसके विमर्श में था कि मैं शिव हूं इसलिए उसको क्या जरूरत शिव को कोई आन पड़ी है कि वो जब, जबरदस्ती में कुछ करे वो उसको कोई जरूरत ही नहीं करने की लेकिन जब यह हलचल नहीं हुई तो उन्होंने अपनी शक्ति से अपने आप को नीचे अवतरण करने के लिए आदेश दिया कि मुझे अंधेरे में डाल दो मेरी आंखों पर पट्टी बांध दो मुझे अंधेरे में डाल दो और उसने पांच पट्टियां बनाई कला विद्या राग काल और नियति और इस तरीके से उन पांच पट्टियों से लपेट के उसको नीचे फेंक दिया उस अंधेरे गर्त में जहां पर आप अपनी पहचान भूल गए अपना रास्ता भूल गए अपने कर्तव्य भूल गए भूल गए कि मैं शिव हूं भूल गए कि ये खेल है भूल गए कि कुछ मेरे सिवा और कोई है ही नहीं भूल गए कि तुम महाशक्तिशाली हो सब कुछ अपना स्वरूप भूल गए और इस घोर अंधकार का नाम है गहन इसलिए अभी हमने परमारसार पढ़ा था पहला श्लोक परंपरस्थम गहना दनादिन नहीं? वो जो शिव है इस गहन से परे है ना इस माया के अंधेरे से परे है तो परा परस्थम गहना दानादिम एकम विशिष्टम बहुदा गुहासु वो एक विशिष्ट है उसके जैसा कोई दूसरा तो ही नहीं सब कुछ वो एक ही तो है और उसके जैसा दूसरा दो चार ब्रह्मांड थोड़ी है ना जो कुछ है पूरा क्रिएशन एक ही है तो एकम विशिष्टम बहुधा गुहासु बहुत सारी गुहाओं में घुसा ये दरी भी एक उसकी गुफा है जिसके अंदर वो घुस गया है आप भी वो गुफा जिसमें घुस गया है क्योंकि उसके घुसे बगैर काम ही नहीं बना भागवत जी में भी लिखा है जब तक वो विष्णु ने खुद नहीं घुसा जब तक किसी पत्ते में भी हलचल नहीं हुई तो एकम विशिष्ट बहुधा गुहासु सर्वालयम सर्वचराचरस्थम, वो सबका घर है क्यों घर है सबका कि जहां से जो निकला वहीं वापस आएगा। आप सब लोग अभी घर से आए हो, वापस घर जाओगे थोड़ा कोई देर से जाएगा कोई जल्दी चला जाएगा तो वो अंतिम रूप से हम सबको हमारी यात्रा चाहे कितनी दूर में चले जाए अंतिम रूप से उसी केंद्र पर आना है जरूरी क्योंकि किरणें जहां से निकली वहीं पर लौट के आएंगी इसलिए हम उस सबके विस्तार को मत देखो वो अंतिम रूप से उसी केंद्र पर आने वाले हैं इसलिए सर्वालय आलय का मतलब होता है घर तो सर्वालय वो सबका घर है सर्वचराचर स्तंभ चर का भी घर है और अचर का भी घर है यानी जो जीव जंतु है और जो जड़ जगत है दोनों का घर वही शिव है उसी ने बनाया इसलिए अंतिम रूप से सब लोग घर पधारेंगे कोई एक अरब बरस में आएगा तो कोई दस अरब बरस में आएगा तो कोई साल भर बाद आ जाएगा कोई इसी इसिक्षण आ जाएगा लेकिन सब कोई कब आएगा अंतिम रूप से अपने घर तो सर्वालयम सर्वचराचरस्थम सब चर सर्वचर और अचर का घर है तो परंपरस्थम गहना दनादिम एकम विशिष्टम बहुधा गुहासु सर्वालयम सर्वचराचरस्थम तो आमे वह शंभुम उस शंभू की मैं कामना करता हूं इच्छा करता हूँ उसी की शरण में हूँ और प्रणाम करता हूं कि मुझे इस यात्रा में अपने तक आने दे मेरे को घर जाना है मेरे को घर की याद आ रही है मैं इस मेले से मेले ठेले से घबरा गया हूं मेरा मन अब नहीं लगता इस मेले में इस संसार की दौड़ में इस परिधि में मेरे को मालूम है कि इस दौड़ का कहीं अंत नहीं है इसलिए मैं तो थक गया मुझे वापस घर लौटना है इसलिए मैं शंभू तुझे प्रणाम करता हूं मुझे बुला ले अपने पास बुला ले है ना मेरे को घर आना है घर लौटना है जैसे आप कोई बहुत दूर सर्विस करता हूं और अल्टीमेटली चाहता है कि बस मेरे को आप घर जाना है रिटायरमेंट परी करीब है मेरे को तब घर जाना है इस तरह वो जो अपने इच्छा कर रहा है इसलिए इस परमार्थ का साधक वो इच्छा करता है कि हे प्रभु मुझे तू मेरे अपने घर बुला ले मुझे अब इस किरण से तूने परिधि में इतनी दूर फेंक रखा है लेकिन मुझे अब अपने घर में शरण दे दे तो सर्वालयम सर्वचराचर एकम विशिष्टम बहुधा गुआसु तौम शुम शरणम प्रपद्य तुम्हारी शरण हूं मुझे अब अपने पास बुला लो इस तरह वो शिव को अपने से अलग होकर प्रार्थना नहीं करता लेकिन जब तक द्वेत की भावना प्रबल है तब तक उसको शिव दूर दिखाई देता है, क्योंकि वो परिधि पे बैठा है शिव केंद्र में है लेकिन जिस क्षण उसको इस बात का एहसास होता कि शिव हो हम मैं ही शिव हूं उस समय वो केंद्र में आ चुका होता है इस तरह हमने अभी पढ़ा शिव शक्ति सदाशिव ईश्वर शुद्ध विद्या इसके बाद में गहन शुरू हो गया माया का गहन अंधकार शुरू हो गया उसके अंदर हम डाल दिए गए आंखों पर पट्टी बांध के हम अपना स्वरूप भूल गए कर्तव्य भूल गए शक्ति को भूल गए और हम अपने आप को एक दीनहीन गरीब एक सीमित प्यासे इंसान की तरह इस संसार में पाते हैं इसके बाद इस व्यक्ति को कम्युनिकेट करना था एक दूसरे से क्योंकि जब मेरे इस हाथ को इस हाथ से भी काम पड़ेगा इस तरह उसने कम्युनिकेशन करने के लिए खेल खेल में उसने जो नियम बनाए उसमें आपस में कहा कि कम्युनिकेट करो आपस में जोड़ो तो इन कम्युनिकेट करने के लिए उसने पांच ज्ञानेंद्रियां दी आंख दी नाक दी कान दिए जबान दी और त्वचा दी ये पांच ज्ञानेंद्रिय है जिनके द्वारा हम अपने से जो चमड़ी के बाहर छूट गए उनका ज्ञान एकत्रित कर सकें और कम्युनिकेट कर सकें कि ये गर्म है ये ठंडा है ये अपना है पराया है यह सुंदर है कुरूप है इस तरह हमको भिन्नता का ज्ञान परोसने के लिए पांच इंद्रिया आ गई बीच में जिन्होंने जो ज्ञान परोसा लेकिन ज्ञानम बंध शिव सूत्र का सूत्र है ज्ञानम बंध ये जो ज्ञान है जो इंद्रिया परोस रही है यह बंधन है इनके फेरे में मत आ जाना सचमुच में जो ज्ञान है वो इंद्रियों से द्वारा लाया गया ज्ञान असल ज्ञान नहीं है यह ज्ञान बंधन है सावधान की यह ज्ञान बंधन है इस बंधन वाले ज्ञान में मत फंस जाना जो इंद्रिया कहती है कि सुंदर है ये अपना है पराया है ये गर्म है ठंडा है ये कर्णप्रिय है ये तो कान फोड़ू है ये तो स्वाद वाला है ये तो बेस्वाद हुआ, इन सब चीजों में जब आप पड़ जाओगे तो सचमुच में ये बंधन है तो ज्ञानम बंधन तो वो बताते हैं कि ये हमारा जो जो तत्व है इंद्रियों के द्वारा लाया गया ये बंधन है तो हमारी पांच ज्ञानेंद्रिया है जो हमारे को द्वैत का ज्ञान लाती है भिन्नता का ज्ञान लाती है इसके बाद हमारी पांच कर्मेंद्रियां जिसके द्वारा हम कुछ करते हैं और उसके द्वारा कर्म फल के भाजक होते हैं जिसके द्वारा हम कार्म मल में फंस जाते हैं जैसे हमने अभी तीन मल पढ़े थे उसको आगे अपन और पढ़ेंगे जब अपन पढ़ेंगे काश्मीर शिव दर्शन तो कि जैसे आणोमल कार्म मल और माई मल तीन तरह के मल हैं और इन मलों में हम कैसे उलझते हैं इसकी व्याख्या जो कई बार हम कर चुके हैं लेकिन हम और आगे करेंगे तो कार्म मल को करने के लिए उस बंधन में फंसने के लिए कर्म फल भोगने के लिए हमको पांच कर्मेंद्रियां दी तभी तो हम कर्म फल भोगेंगे जैसे हम ताज बांटते तो कुछ ना कुछ ने नियम बना देते हैं रमी खेलेंगे तो ऐसे खेलेंगे ब्रिज खेलेंगे तो ऐसे खेलेंगे उसी तरीके से उन्होंने हमको पांच कर्मेंद्रियां दी जिसके द्वारा हमको कर्म करने की मोहलत दी हम कुछ करते हैं और फिर उसका फल भोगते हैं तो कौन कौन से कर्म है? एक जबान हम बोल बोल के कुछ कर्म करते हैं किसी को गाली दे सकते हैं किसी को प्यार से बोल सकते हैं इसके अलावा हाथ हम कुछ भी कर सकते हैं उसके अलावा पैर, तो हाथ पैर, जीबान और पायु और उपस्थ पायु विसर्जन के अंगों को बोलते हैं उपस्थ जनन अंगों को बोलते हैं इस तरह हम पांच तरह के अंगों के द्वारा कुछ कुछ कार्य कर सकते हैं वो अच्छे भी हो सकते हैं बुरे भी हो सकते क्योंकि द्वैत की दुनिया है हर चीज दो तरह की होगी अच्छी होगी तो बुरी भी होगी परमार्थ तो की तो हो स्वार्थ होगी इस तरह पांच तरह की ज्ञान इंद्रियों और पांच तरह की कर्मेंद्रियों के द्वारा हम कम्युनिकेट करते हैं दूसरे से दस चीजें हो गई माया कला विद्या कलावद्या नीति छह ये दस ये और पांच शुद्ध अद्वा शिव शक्ति सदाशिव ईश्वर और शुद्ध विद्या तो पांच और छह ग्यारह और दस इक्कीस अब इसके बाद हम क्या होता है कि जो ज्ञान आता है बाहर से उसको किसी पटल पर तो हमको उसको कंप्यूट करना पड़ेगा आने वाले और बाहर जाने वाले ज्ञान को कहीं ना कहीं तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट चाहिए सीपीयू चाहिए इसका तो इस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के रूप में हमारा अंतकरण बनाया इस अंतकरण में तीन हिस्से हैं जैसे सीपीयू में होता है ना रैंडम असेस मेमोरी हार्ड डिस्क इस तरह से हमारे तीन हिस्से बने इसका मन बुद्धि अहंकार एक हमारा मन है जो हमेशा विकल्प देता रहता है चले रेंदो यार नहीं चलते है ना फिर बोलते अच्छा वहां चलें? नहीं नहीं वहां नहीं वहां चलते हैं। चलो ये खाएं? नहीं नहीं ये नहीं ये खाते हैं। अब थाली में चार चीज रखी होगी और रोटी किसमें डुबा के खाना उसके लिए भी वो दस विकल्प इसको अब इसमें डालो तो मन सदा आपको नए नए विकल्प देता है बुद्धि यह फिर निर्णय लेती नहीं, नहीं नहीं नहीं दाल में डुबा के खाएंगे रोटी को इस तरह बुद्धि एक निर्णय लेती है मन विकल्प देता है बुद्धि निर्णय लेती है और अहंकार यह आपको बताता है कि मैं कौन हूं मैं इस चमड़ी के भीतर रहने वाला राजा हूं इस चमड़े के भीतर रहता हूं इस चमड़े के बाहर सब बदमाश बाहर के लोग हैं यह मैं ही समझदार हूं इस चमड़ी के अंदर तो यह अहंकार यह अहंकार घमंड का नाम नहीं है अहंकार का मतलब होता है मैं अपने आप को क्या मानता हूं उसका नाम है अहंकार मैं अगर इस चमड़े के भीतर अपने आम को मानता हूं तो यह मेरा जीव अहंकार है या मेरी चेतना का नाम हो जाता जीव चेतना जब मैं मानता हूं कि नहीं इसके अंदर जो चेतन तत्व तो वही मैं हूं यह शरीर तो मेरा छूटने वाला यह शरीर मेरा नहीं है तो इसको बोलते हैं ईश्वर चेतना इसमें अहंकार का शुद्ध स्वरूप हो गया लेकिन जब मैं मानता हूं पूरा ब्रह्मांड में हूं तो सर्वोत्तम या शुद्धतम स्वरूप हो गया और इस स्वरूप का नाम है यूनिवर्सल गॉड कॉन्शियसनेस या शिव चेतना जब मैं मानता हूं कि समस्त ब्रह्मांड में ही हुआ तो हमारी चेतना के स्तर ऐसे तीन स्तर तक तो ऊपर उठता है जीव चेतना जब मैं मानता हूं चमड़ी में मैं हूं ईश्वर चेतना जब मैं मानता हूं कि चेतन तत्व ही मैं हूं ये शरीर में नहीं हूं और एक सर्वोच्च चेतना जब पूरा ब्रह्मांड में हूं जब असल जानकारी मिल जाए कि पूरी यूनिट में ही हूं और मेरे अलग इस यूनिट में कुछ भी नहीं है तो इस तरह हमने पढ़ा तीन हिस्से अंतकरण के इसके बाद इस संसार को कुछ मटेरियल कॉज की जरूरत थी और इस इंद्रियों के लिए फूड की जरूरत थी अब इंद्रियों को कैसे मिले जानकारी आंख के लिए बनाया रूप या तेज कान के लिए बनाया शब्द जवान के लिए बनाया रस नाक के लिए बनाई गंध और चमड़ी के लिए बनाया स्पर्श तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध नाम की पांच तन्मात्राएं बनाई गई पांच तन्मात्राओं के द्वारा इन इंद्रियों को भिन्नता का ज्ञान परोसा जाता है शब्द के द्वारा कान को गंध के द्वारा नाक को स्वाद के द्वारा जिबान को स्पर्श के द्वारा चमड़ी को और रूप के द्वारा आंख को भिन्नता का ज्ञान परोसा जाता है इसलिए पांच तन्मात्राएं अस्तित्व में हैं। अब इन पांच तन्मात्राओं से बने पांच महाभूत गंध से शुरू से समझे शब्द से बना आकाश स्पर्श से बनी वायु रूप से बनी अग्नि रस से बना जल और गंध से बनी पृथ्वी शिव सबसे विरलतम तत्व है और पृथ्वी सबसे मोटा तत्व है सबसे ग्रॉस इलिमेंट है पृथ्वी सबसे मोटा तत्व है सबसे ग्रॉस एलिमेंट है इसलिए शिव से पृथ्वी तक 36 तत्व हो गए अब गिन लो अपन ने जो बातें करी ये 36 तत्व हैं जो शिव से पृथ्वी तक आ गए और इनका आपस में सीधा सीधा रिलेशन है जैसे आंख आंख के लिए बना रूप और रूप से बना अग्नि कान कान से बना शब्द और शब्द से बना आकाश यांतरिक्ष है स्पेस तो नहीं स्पेस इज इस क्रिएटेड बेटा एक ग्रुप फूट लेना दो मिनट बाद हां तो शब्द स्पर्श रूप रसगंध से पांच महाभूतों ने जन्म लिया क्यों आपको उल्टा लगेगा कि रूप से अग्नि कैसे बन गई तो अग्नि से रूप बनना चाहिए था उल्टा नहीं चेतन तत्व महत्वपूर्ण है जड़ कम महत्वपूर्ण है और जड़ और कम महत्वपूर्ण है चेतनता तो मेरी नाक के अंदर एक देवता है मेरे आंख का अपना देवता है मेरे कान का अपना देवता है मेरे स्पर्श का अपना देवता है और वो सब देवता कौन है मेरी अपनी चेतना के रक्षक मेरी चेतना के भिन्न भिन्न देवता बनाए कान के लिए अलग बनाया आंख के लिए अलग बनाया स्पर्श के लिए अलग बनाया नाक के लिए और जबान के लिए देवता बनाया है ना जबान के लिए वरुण देवता बनाया तो इस तरह है ना पांच देवता बना और पांचों देवताओं ने शब्द स्पर्श रूप रसगंध नाम की पांच तन्मात्राएं बनी क्योंकि अपने जैसे आप मकान आपको बनाएंगे कि आप मकान को बनाओगे आप मकान को बनाओगे जो चेतन आप हो मकान चेतन नहीं है इसलिए वो देवता चेतन है और शब्द स्पर्श रूप रसगंध कम चेतन है और ये अंतरिक्ष और पंच महाभूत सबसे कम चेतन है उनमें चेतना और कम है इसलिए इनसे वो बने चेतन तत्व से विरलतम तत्व से मोटा तत्व बनता है ग्रॉस इलिमेंट इज ऑलवेज क्रिएटेड आउट ऑफ द रेयर इलिमेंट छोटा इलिमेंट बारीक और जो, जो जितना महीन है वो उतना व्यापक है शिव सबसे महीन है इससे शिव सबसे व्यापक है उससे जुड़ा कुछ है ही नहीं और पृथ्वी सबसे मोटी है इसलिए उसके अंतरिक्ष में एक सीमा बहुत छोटी सी आठ हजार किलोमीटर का तो व्यास है उसका ये छोटी सी है पृथ्वी और शिव सबसे व्यापक है क्योंकि सबसे महीन है सबसे विरलतम तत्व है तो जितना विरलतम उतना व्यापक और वो हर जगह है वो कहते हैं कि उसके कान नहीं है फिर भी सुनता है आंख नहीं है फिर भी देखता है नाक नहीं है फिर भी सुनता है जवान नहीं है फिर भी बोलता है कान नहीं है फिर भी सुनता है जवान नहीं है फिर भी चकता है क्यों कि वह सबसे ज्यादा व्यापक है इन पांचों देवताओं का भी स्वामी है और वो बिना पैर के भी चलता है और तेज से तेज दौड़ने वाले के भी पहले पहुंच जाता है क्योंकि तुम दौड़ के जाओगे कहां इस ब्रह्मांड के बाहर तो जा नहीं सकते इसलिए जहां जाओगे ब्रह्मांड को पाओगे ब्रह्मांड क्या है शिव तो है इसलिए किसी भी जगह तुम पहुंच जाओ वो तुम्हारे पहले ही उपलब्ध है वहां पर इसलिए तेज से तेज धावक से भी पहले पहुंचने वाला शिव है वो बिना पैर के दौड़ता है क्योंकि उसको दौड़ने के लिए पेर के करो तो पहले ही वहां पर उपलब्ध है कहीं ऐसी जगह नहीं जहां शिव नहीं है इसलिए वो बिना पैर के दौड़ता है और तेज से तेज धावक के भी पहले वहां पर पहुंच जाता है और बिना पैर के क्यों उसको पैर की क्या जरूरत चलने के लिए वो हर कहीं है इस तरह वो महीनतम तत्व होते हुए भी विशालतम और विस्तृत और पृथ्वी अति ग्रॉस और हम सब बने इनके मिश्रण से हम पंच महाभूतों के मिश्रण से हमारा जड़ शरीर बना और इसके अंदर जो चेतन तत्व है शिव है और जो जड़ तत्व है हमारे शरीर का ये मात्र उस शक्ति से बना जो स्वातंत्र शक्ति है उस स्वातंत्र शक्ति ने इसको बनाया तो हम सब क्या हैं इस जड़ शरीर के रूप में विमर्श है और चेतना के रूप में प्रकाश है प्रकाश शिव का नाम है विमर्श शक्ति का नाम है प्रकाश के रूप में हमारी चेतना है विमर्श के रूप में हमारी अब हम में तुम में क्या भेद है एक माया के पर्दे का भेद है और तभी कबीर दास जी बोले घूंघट के पटक खोल रहे तुझे पिया मिलेंगे तो ये घूंघ है जो पांच कंचुक हैं यही हमारा आंख का पर्दा है जिसने हमको शिव दर्शन से रोक रखा है जैसे वहां पर मथुरा जी में झपके होते ना के लिए खुला फिर गायब हो जाता है तो वो झपका प्रतीक है हमारी माया का कि वह झपका बीच में आता है पर्दा बीच में आता है फिर शिव के कृष्ण के दर्शन होते हैं और फिर वो चला जाता है फिर कृष्ण के दर्शन होते हैं फिर वो फिर खो जाते हैं क्षण भर के लिए दर्शन होते हैं और हम उसको निहारे जब तक वो फिर खो जाता है तो वही स्थिति हमारी अपनी है लेकिन हम अपने घूंघ के पटों के बीच में इतने उलझे हैं कि हम उस झपके के बाहर देख ही नहीं पाते हम अपनी आंखों को इतना आंख मूंद के पीठ करके खड़े हैं कि हम नहीं देख पाते अगर हम उन घूंगट के पट को खोलेंगे तो सचमुच में हमको उस परम प्रिय के दर्शन होंगे जो हमारा अपना अस्तित्व है आनंद स्वरूप हमको लगातार पुकार रहा है हम उस पर जाने से डरते हैं क्योंकि यह हिम्मत का काम है तो आज अपने इति और उसके बाद में इस छत्तीस तत्व तो की एक बार और थोड़ी सी जो व्याख्या होगी मेरे ख्याल में छत्तीस तत्व आज अपन ने पूरे पढ़ लिया वैसे हाँ हा, वो पुरुष प्रकृति वो रह गया उसमें तो वो अपन अगली बार ले लेंगे ले उसमें इसलिए रह गए अपन कि वो समय की भी अब सीमा है